उस लड़के ने हवा से बिजली बनाई एक सच्चे हीरो की कहानी विलियम काम कव्बा मलावी के एक छोटे से गांव में लोगों के पास बिजली के लिए पैसे नहीं थे इसलिए रात होते ही गरीब किसान बिस्तर पर जल्दी ही सो जाते थे लेकिन विलियम कुछ अलग था सपने देखने के लिए उसके लिए अंधेरा ही सबसे अच्छा था विलियम को जुगाड़ करके चीजें बनाने में बहुत मजा आता था उसने बोतल के ढक्कनों के पहिये पहियों से एक ट्रक बनाए जो उसके बिस्तर के पास पड़ा था जब विलियम रेडियो पर संगीत सुनता तो उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करता था कि उसमें वाद्य यंत्र बजाने वाला बैंड बैंड कहाँ छिपा था अगर मुझे संगीत सुनाई दे रहा है तो फिर बैंड कहाँ है दादाजी की जादू की कहानियां भी उस अंधेरे कमरे में उसके कानों में फुसफुसाती रहती थी चुड़ैलों के रूप में विमान उसकी खिड़की के सामने से गुजरते थे जबकि भूत कमरे के चारों ओर नाचते थे सुबह उठते ही विलियम खेतों में उन जादुई प्राणियों को मक्का के पौधों के बीच खोजता था और फिर सड़क पर दौड़ते ट्रकों को देखकर अचरज करता था कि उनका इंजन कैसे काम करता है जरा कुदाल को जरा ध्यान से फेंको उसके पिता चिल्लाते नहीं तो तुम्हारा पैर कट जाएगा पर नर्तकियों और उड़ने वाली चीज़ों में सख्ती होने के बाद भी उनका जादू बारिश नहीं ला सकता था पानी के बिना सूरज हर सुबह गुस्से में उठता था और मक्का के पौधों को धूल में बदल देता था भोजन के बिना मलावी के लोग फूक से मर रहे थे जल्दी विलियम के पिता ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा अब से हम दिन में केवल एक बार ही भोजन खा पाएंगे इसलिए कम खाओ शाम को सबने लालटिन के चारों ओर बैठकर सिर्फ मुट्ठी भर खाना ही खाया उन्होंने भूखे लोगों को सड़कों पर भूत प्रेतों प्रेतों की तरह गुजरते हुए देखा बारिश के अभाव में लोगों का पैसा भी गायब हो गया विलियम उसके पिता ने कहा मुझे खेद है पर अब तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा अब विलियम सड़क पर ही खड़ा था वो भाग्यशाली छात्रों को स्कूल जाते हुए देख रहा था उसके पेट में चूहे कूद रहे थे उसके गले में गांठ की थी। हफ्तों तक अपने दुख को भुलाने के लिए वो आम के पेड़ के लिए आम पेड़ नीचे ही बैठा खींचता है लेकिन अधिक आकर्षित किया वो थी एक विशाल पंखो वाली मशीन जो सबसे ऊंचे पेड़ से उची थी एक विशाल यानी फिरकी जादू को पकड़ने वाली कोई चीज धीरे-धीरे उसने अपना के पूरा किया पवन चक्की पैदा कर सकती है और पानी भी पंप कर सकती है उसने अपनी आंखें बंद की और अपने घर के बाहर एक ऐसी पवन चक्की बनाने की कल्पना की जो हवा से बिजली खींचेगी और अंधेरी घाटी को रोशन भी करेगी उसने मशीन को जमीन से ठंडा पानी खींचते हुए और उसे सूखे खेतों की प्याज बुझाते हुए देखा जिससे मक्का के पौधे ऊंचे बढ़ेंगे और हरे रंग में बदलेंगे यह तब होगा जब किसानों की प्रार्थना भी बारिश नहीं ला पाएगी पवन चक्की एक मशीन से अधिक थी वो भूख से लड़ने का एक हथियार थी मैं हवा से बिजली की का उत्पादन करूंगा वो फुसफुसाया कबाड़ के मैदान में तमाम लोहे के पुर्जे लंबी घास में जंग लगे खजाने की तरह बिखरे पड़े थे एक ट्रैक्टर का पंखा कुछ पाई बेरिंग और जंग लगे बोल्ट जिन्हें खोलने के लिए मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ती टोंगा अपने पुरस्कार को पकड़े हुए विलियम पक्षियों और मकड़ियों पर चिल्लाया पर जैसे ही विलियम उस लोहे के कबाड़ को घर में खींच कर लाया वैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया ये लड़का पागल है क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही कचरे के साथ खेलते हैं कुछ हफ्तों के बाद विलियम ने अपनी मशीन के टुकड़ों को जमीन पर व्यवस्थित किया एक टूटी हुई साइकिल जंग लगी बोतलों के ढक्कन प्लास्टिक के पाइप और एक छोटा सा जनरेटर यानी डायनामोन जो साइकिल की हेडलाइट को जलाता था तीन दिनों तक अभिवादन किया क्या हम हवा से बिजली बनाने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं अपनी कुल्हाड़िया उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ विलियम ने कहा फिर वे जंगल में गए उन्होंने अपनी तेज कुल्हाड़ियों से नीलगिरी यानी पेडों के तनों को काटा फिर हथौड़े से ठोक कीड़े उन्होंने लकड़ी की एक लड़कड़ाने लड़ लगी कुछ लोग हंसने लगे कुछ ने चिड़ाया लेकिन विलियम ने हवा के तेज बहने का इंतजार किया हमेशा की तरह ही कुछ देर बाद हवा बहने लगी पहले हवा हल्की बही फिर तेज आंधी जैसी बही लकड़ी की टावर हिलने डुलने लगी पर मशीन के पंखे गोल गोल घूमने लगे दुखती हुई उंगलियां उंगलियों और भूख से पीड़ित विलियम ने अपने अंधेरे कमरे में एक छोटे बल्ब को तारों से जोड़ा बल्ब शुरू में सिर्फ टिमटिमाया और फिर सूरज की तरह तेजी से चमकने लगा कमाल उछिल मैंने हवा से बिजली बनाई है बहुत बढ़िया एक आदमी चिल्लाया जिन दर्शकों को कुछ शक था अब उन्होंने भी तालियां बजाई और जय जयकार की विलियम को पता था कि वो सिर्फ शुरुआत थी बिजली भूखे पेट तो नहीं भर सकती थी लेकिन पवन चक्की सूखी जमीन को पानी से जरूर सींच सकती थी उससे वो अनाज पैदा होता जो लोगों का पेट भरता हवा से बनी बिजली मेरे देश को खिला सकती है विलियम ने सोचा और वो सबसे शक्तिशाली जादू था विलियम कामकम्बा का जन्म उन्नीस में मध्य मलावी में विंबे गांव के पास हुआ मलावी और अफ्रीका के बाकी लोगों की तरह विलियम के पिता ट्राइवेल एक किसान थे कामकवम्बा परिवार एक प्रकार की सफ़ेद और मीठी मक्का उगाता था जिसे वो दलिए जैसे हर भोजन में खाते थे उस दलिए को निशिमा कहते थे कपड़े दवा और अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए वो राजधानी ली में बेचने के लिए तम्बाकू भी उगाते थे क्योंकि उनका एकमात्र भोजन जमीन से आता था इसलिए मौसम में कुछ भी बदलाव या बीच उर्वरक की कीमत में परिवर्तन उनके लिए गंभीर समस्याएं पैदा करता था 2001 और 2002 में ठीक ऐसा ही हुआ गंभीर सूखे में मलावी के अधिकांश मक्का के खेत झुलसकर मर गए जिसमें विलियम के पिता का खेत भी शामिल था कुछ महीनों के भीतर पूरे देश का भोजन खत्म हो गया और लोग भूखे रहने लगे वो एक भयानक का अकाल था प्रतिदिन केवल एक भोजन खाने से विलियम उसके माता पिता और छह बहनों का वजन कम होने लगा कुछ समय बाद विलियम के पिता भूख से अस्थायी से अंधे हो गए मलावी में दस हज़ार से अधिक लोगों की उस में मृत्यु हुई जिसमें विम्बे के भी कई लोग शामिल थे स्कूल फीस मलावी में हाई स्कूल अमेरिका की तरह मुफ्त नहीं था कि भुगतान के लिए पैसे नहीं होने के कारण विलियम को स्कूल छोड़ना पड़ा लेकिन इधर उधर भटकने के बजाय वो पुस्तकालय में जाने लगा जिसे अमेरिकी सरकार ने शुरू किया था वहाँ उसने विज्ञान पर किताबें पढ़ी जो उसे बहुत पसंद आई विलियम अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता था इसलिए शब्दकोश का इस्तेमाल करके उसने उन शब्दों का अर्थ जाना जिनके चित्रों ने उसे आकर्षित किया उन चित्रों में एक पवन चक्की भी थी पवन चक्की के बारे में लिखा था कि वो बिजली पैदा कर सकती थी और पानी के पंप चला सकती थी मलावी के अधिकांश लोगों की तरह विलियम के माता पिता के यहाँ बिजली नहीं थी पानी के पंप से वो पिता के खेतों की फसलों को सींच सकता था फिर उन्हें बारिश पर कभी निर्भर नहीं रहना पड़ता मैं एक पवन चक्की जरूर बनाऊंगा विलियम ने सोचा विलियम ने अपनी पवन चक्की को बनाने के लिए जिन पुर्जों का इस्तेमाल किया उनमें थे एक ट्रैक्टर का पंखा शॉक ऑब्जर्वर एक टूटी हुई साइकिल का फ्रेम जिसमें एक पहिया गायब था ब्लेड पंखों के लिए उसने एक आग पर प्लास्टिक के पाइप पिघलाए और उन्हें चपटा किया फिर एक आरी की मदद से उन्हें सही आकार यानी करवे दिया जनरेटर के लिए उसने डायनमो का उपयोग किया जो एक छोटी बोतल के आकार का था उसमें तार की एक कॉइल के अंदर एक चुंबक तेजी से घूमता था और बिजली पैदा करता था इसे विद्युतीय चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है जब हवा तेजी से चलती तो पंखे पैडल की तरह काम करके एक टायर को घुमाते जो डायनमो के अंदर क्वल को घुमा करंट पैदा करता डायनमोस एक तार विलियम के घर में घर के कमरे में आया और वहां उसने एक छोटे से बल्ब को जलाया उस समय विलियम सिर्फ चौदह वर्ष का था आखिर में विलियम ने अपनी पौन चक्की का उपयोग कार की बैटरी चार्ज करने के लिए किया उससे वो अपने माता पिता के घर में चार बल्बों को जला पाए लेकिन पानी को पंप करने का उसका सपना कई साल बाद ही पूरा हुआ जब उसने अपनी ग्रिन मशीन का निर्माण किया उसकी मदद से वो अपने घर के पास एक छोटे से कुएँ से पानी खींचकर अपनी माँ के बगीचे को सींच सका जिससे उन्हें पूरे साल भर सब्जियाँ मिली 2007 में विलियम को कुछ पत्रकारों ने खोजा और तंजानिया में टेड सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया विलियम कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था और न ही उसने कभी इंटरनेट देखा था कई लोग विलियम की कहानी सुनकर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उसे स्कूल वापस भेजने में मदद करने के लिए पैसे दान दिए आखिरकार आखिर में एक सौर संचालित पानी का पंप फिट किया गया जिसने उसके पिता के खेतों को सींचकर उन्हें हमेशा के लिए भूख से मुक्त कर दिया विलियम अब ल्यूहैम्पशायर के हनूवर में डॉट कॉलेज का छात्र है वह एक इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा है और गाँव में बिजली और पानी पंप के लिए अक्सर अच्छा सौर और पवन ऊर्जा पर काम करने के लिए मलावी भी लौटने की योजना बना रहा है